कृष्णा किशव शुद्रवाक्षत वंदे भगवत ईश्वर्वे मूर्ति प्रेदाने दक्षिणाूर्त नम ओ शांति शांति शांति देवादी को नहीं दे के जो करता है सत्य भाई इसको तेन चोर कहा गया अन्य साम सर्वदोष राइटम दिखाते हैं, ये पुनः यज्ञशिष्टा सन्त शिष्टाशि मुच्य भुंजते तेघं पाप ये पचंतम कार <्तिक्क्राग> पापा अशित हमेशा तो यज्ञ सिस्टम शिष्टा से यज्ञ निर्वर्तन करने के बाद उससे जो बचा उस समय उस समय, उस समय जो रहा उसको ही जो भोजन करते खाते हैं ऐसे जिनका स्वभाव है सर्व के ही मुचनते यज्ञ शिष्टा से संत ऐसा करके के पाप से मुक्त हो जाते है पाप कैसे बताएंगे ये तू आत्मकारनाथ ते तो अगम भुंजते भुंजते तू अगम पापा ये पापा आत्मकारनाथ पचनती अपने लिए ही पकाते अपने भरण पसंद केवल करते ते भुंजते बहुचन अगे पाप पाप को ही खाते पाप ही करते टीका में यज्ञ शिष्टासीन ये पुनः तादेश यज्ञ आदि संपादन करके बाद में जो भोजन करते पर अर्पण करने के पश्चात सर्वि विषय मुच्य अर्जुका तेर दता भु। भुंते तेन नैर्दत्ता देव्य अप्रदाय ये भुंक्ते स्त तेर नाता तेरदत्ता इत्यादि ना निगमती भुंजते पचन आत्म करना यदि तशिष्टम असनम अमृताख्यम अशित शीलमीसाशिष्टा ब्रह्मय पितृयज्ञ पंच यज्ञ उस उसकी बचा असन्ना भोजन अमृत अमृत है यही भोजन करना जिनका स्वभाव ते योग्य शिष्टासीना मुक्त तो हो जाते सर्व कृति से सर्व पाप ही शुद्ध हो जाते हैं पाप कैसे प्राप्त होता है चूलियादि पंच सुना कृत ही प्रमाद कृत हिंसा जनित नहीं चूलियादि पंच सुना सुनाते है प्राणी का हिंसा स्थान सोना है ये पांच सोना पांच है प्राणी के हिंसा के स्थान तत्कृत ही उसके द्वारा जो पाप होता है वो तो पांच कौन है चूल्हे आदि चूल्हे आदि अभी टीका में आएगा पांच प्राणी हिंसा स्थान से जो पाप प्राप्त करते हैं प्रमाद हिंसा आदि जनित है अब प्रमाद से भी हिंसादी हो जाता है चलते फिरते भी कीड़े मकड़े मर जाते हैं उससे भी जितने पाप होता है नहीं सब पाप से मुक्त हो जाते हैं जो पंचयज्ञ निर्वर्तन संपादन करके उसके पश्चात तो अमृत सेवन करना है स्वभाव पंचयत करते हैं टीका मेरे देवयज्ञ आधीन भाष्य में आया दे। देव यज्ञ आधीन निर्वृत्य आदि शब्द से पितृयज्ञ मनुष्य यज्ञ भूत यज्ञ ब्रह्मय चारो यज्ञ गृह थी देवयज्ञ है और चार तो लेना मिलकर पांच हो जाएंगे देव यज्ञ तो याग करना पितृय श्राद्ध तर्पण मनुष्य अतिथि सेवा सत्कार भूत भूतों का बोली प्रदान करना अन्य जीव को पशु पक्षी ब्रह्मयज्ञ है वेद अध्ययन अध्यापन ये पंचयज्ञ है इस पांच यज्ञ कर्न से चूल्हे आदि पांच सुना से जो पाप होता है उसे मुक्त होते है चुना शब्द क्या है चुनाली शब्द है न पिठर धारणा आदि अर्थ क्रिया हम कुरु विन्या से विशेष अंत त्रय भोजन बनाने के लिए अभी कुछ लोग आकर के ये बगान में भोजन बनाते पत्थर तीन रख देते तीन को चार भी रखते तीन पत्थर रख दिया उसे बर्तन रखने के लिए तीन पत्थर हो जाएगा तो पत्थर हो जाएगा दो मिनट रहेगा इधर उधर गिर जाएगा भी इधर उधर तीन रख दिया तो चुल्ली उसको खा दे पिठर धारण आदि अर्थ क्रिया हम कुर पिठर रहे तो पकाने के लिए उसको धारण करने के लिए अर्थ क्रिया रख करके भजन पकाएंगे अर्थक्रिया प्रयोजन सिद्धि करने के लिए विन्यास विशेष विशेष विन्यास तीन को ऐसे एक साथ तीन रख देंगे तो नहीं होगा एक दो तीन इसे तीन कोने का रखेंगे से रख करके त्रय तीन ग्राहण पत्थर चुल्ली का थी ये चुल्ली बनाकर भोजन पकाते तो भोजन पकाने के चु्ली बनाते इसमें जलाते समय अग्नि प्रज्जवलन करेंगे कुछ कीट आदि मर जाते हैं <laughs> आदि शब्दन न कंडन पेसन मार्जनी उद कुम्भश्चर कंडनी इस श्लोके पंचसुना गृहस्थस ये, ये नीलकंठ टीका में कंडनी पेशानी चुल्ली उदी च मार्जनी पंचसुना गृहस्थ से तागम नींदती इस प्रकार और ये मनुस्मृति पंचसुना गृहस्थस चुनली पेशन उपस्कर कंडी चोदकुंभश्च चो बध्य ते यान ये भी टीका में आगे आने वाला है तो प्राण से बदस्थान चुनी पेसनी पिसने के लिए उपस्कर झाड़ू कंडनी कुटने के लिए और चौदह कुंभ जल जहाँ रखते हैं। ये पांच स्थान ये भी अभी ठीक में है आदि मार्जनी मार्जनी झाड़ू के उदो कुम्भ हिंसा है तो वो ग्रहण करना ग्रहित प्राणी तांच प्राणी नाम सुना स्थान प्राणी के सुना गलघंटी कहते विंसा करना हिंसा के कारण तब तो तत्प्रवृत्ति उसके कारण सर्वे बुद्धिपूर्वक ही कुछ तो बुद्धिपूर्वक कुछ अबुद्धिपूर्वक देखते है बहुत चिंटिया झाड़ू देते समझते कुछ अबुद्धिपूर्वक दूरी से पाप से मुक्त हो जाते है ये पंचयज्ञ करने पर कहा प्रमाद कृत हिंसा आदि जनता अन्य दोष से प्रमाद क्या विचार अबुद्धिपूर्वकम पाद पाधिकार ये प्रमाद है विचार के बिना बुद्धिपूर्वक नहीं ऐसे चलते समय पाद रखते ही कुछ चिंता आदि कुछ केले मकर मर जाते हैं तेनाली प्राणी हिंसा संभव संभाव्य थे आदि शब्द दिया हिंसा आदि जनित ही भाष्य में आदि शब्द न असूच संस्पर्श आदि के असूच्य अपवित्र स्पर्श चलते कहीं हो गया तो उसके बाद कहीं अस्थि स्पर्श हो गया तो स्नान आदि करना चाहिए मालूम नहीं हो जाता है उसे पाप होता है तदुत् ऐसे पाप से मुक्त हो जाते पंच महायज्ञ कारिणा पंच महायज्ञ करने वाले मुक्त हो जाते हैं ये कहा गया है मनुष्य कंडनम पेशनम चुल्ली उदय मार्जनी पंच सोना गृहस्थ पंचय प्रणस्य थी कंडनम कोटने के लिए पेसन पिसने के लिए चुल्ली जल रखने के लिए कुम्भ मार्गजनी झाड़ू पांच सुना है गृहस्थ का पंच अज्ञात प्रणसिदी पांच यज्ञ तत्कृत पाप से, से नष्ट होता है इसी का पंच सुना गृहस्थ से चुशन अवस्कर अवस्कर है झाड़ू कंडन चुम चै कुछ बद्यंत यहां तुभान एक वो को प्राप्त करता है को प्राप्त करता है इसका अर्थक पंच संख्या का गृह सुना गृहस्थी के लिए पांच सुना है हिंसा कारण यो कर, है योग आपादय जो करते कर्तव्य वर्त प्राणीनों बुद्धि पूर्वक अभिधि पूर्वक बद्यंते प्राणी कुछ बुद्धिपूर्वक कुछ बिना जाने बद हिंसा होती तत्प्रवृत तो उसके कारण जितने पाप होता है सर्वे पापन महायज्ञ अनुष्ठान पंच महायज्ञ अनुष्ठान से नष्ट होते इति महायज्ञ अनुष्ठान स्तुति पंच महायज्ञ अनुष्ठान की तब अनुष्ठान निंदा थी और जो नहीं करेंगे उनकी निंदा करते वासे ये तो आत्म भर केवल आत्म भरी अपने वर्ण करते ठीकाना आत्म भरी तम स्फु आत्म भरी क्या है अपना ही भरण पोषण करते ये प्रसन्न आत्म कारणार बुंजते ुंजतेघम पापम उत पापी वजते पहले से तो पापे ये पाप आत्म कारण पचन तो भुंजते पहले तो पापी थे सयम भी पापा ये पचन पाक निर्वर्त आत्मकार आत्महे तो अपने लिए के लिए इन में सदे इंद्रि पोषणार देह इंद्रपोषण करने के लिए भोजन पकाते खाते नहीं करते केवल खाते पाप गृहस्तम अधिक पाप दिखाते बुंजते पापा ते दिखातेमस्तुअपीय भुंजते पंचायत आत्म कारण का ये आत्म कारण का से पचरती का ते अखम पापा पूजें पाप होकर ये पाप आत्म कारण से पचन ते भुंजते सार्थक पाठक आशक बोलो यहाँ पंच महायज्ञ करने के लिए कहा गया उपलक्षण नित्य सौत कर्म भी करना चाहिए इससे ही पाप से मुक्त होते हैं यही चल रहा है कर्म करना चाहिए जो अधिकारी इतना अधिक कर्म कर्तव्य अधिकारी को अधिकारी कर्म करना चाहिए जगत चक्र प्रवृति हेतु ही कर्म कर्म होता है जगत चक्र प्रवृत्ति का हेतु ही जगत चक्र चल रहा है प्रभुतिरथि उसका कर्म है कारण कर्म से ही जगत चक्र चलता है कैसे होता है कथम उच्य टीका देवयदीक कर्म अतने कर्तव्यमेतरम इत शब्दोपातम दर्शय इतिकृतने अस्म कारण इत शब्द से हेतु कहा गया दुसरा हेतु किसकि ज्ञानी कर्म अधिकारी करे अधिक न कर्तव्य करना चाहिए इसी विषय में दूसरा हेतु इतना शब्द से कहा गया उसका देख... उसको दिखाते जगत चक्र प्रवृत्ति है कर्म ठीक है नुक्तम अन्नम रेतो लोहित परिणाम प्रजा रूप न जाते भोजन किया अन्ना रसा होकर रेत पर स्त्री तो में रोहित रस्त हुआ दोनों के प्रजा पुत्र होता है तत्व अन्न वृष्टि सम्भव अन्न वृष्टि से प्रत्यक्ष दिखता है कथम कर्म जगत चक्र प्रवृत्त कथम तो कर्म से जगत चक्र की प्रवृति कैसे हुई कर्म कैसे कारण हुआ ऐसा शंका करता है कथम शंका कर्ण से उसका उत्तर देते ठीक है मैं में पारंपरे न कर्म न कर्म परम्परा से चक्र कहति ये सिद्ध करते उच्य थे अन्ना भूता पर्जनदव योन यर्म सम भूतानी अन्ना तो भवंती अन्न से होते अन्ना तो भवंती भूतानी तो प्रत्यक्ष रेत लोहित परिणत तो होकर के गर्भ होते और अन्न कहाँ से होता है परजनयात अन्न संभव गुष्ठी से अन्न की उत्पत्ति होती अब गुस्टी कैसे हुई यज्ञ पर्जन्य से वृष्टि होती कर्म कर्ण से और यज्ञ कर्म सम भी कर्म से अव तो कर्म से उत्पन्न होता है ऐसे कर्म कर्ण से अपूर्व अपूर्व से वृष्टि होती वृष्टि से अन्न अन्न से अन्न से प्रजा की उत्पत्ति होती में अन्नातर परिणता प्रत्यक्ष जायते भूता अन्न से भूत कैसे होते अन्न का भोजन भूता भोजन क्या खाया तो रस अधिक्रम से लोहित तो है। परिणत तो हो कर प्रत्यक्ष जाए तो भूत अन उत्पन्न होते परजनाथ अन्न संभव पर्जनाथ वृष्टि अन्न से संभव अन्न संभव अन्न की उत्पत्ति होती और पर्जन वृष्टि परजन यज्ञ से वृष्टि होती अपूर्व से उसके लिए हेतुदेव टीका में उक्त स्मृत्यन्तर संवाद ही थी यज्ञ से अपूर्व से वृष्टि होती है, उसके लिए दूसरी स्मृति का संवाद करते भगवान वाशेकर अग्नो प्रास्ता होती सम्यक आदित्य उपतिष्ठ दी आदित्य जाए थे बृष्टि बृष्टि अनंत खपजा जी मनुस्मृति में अग्नो प्रास्ता प्रक्षिकता असूक्षेपण प्रकर्ष नास्ता आहुति अग्नि में आहुति देते सब देवताओं के लाभन करते अग्नि में सम्य आहुता आदित्य उपतिष्ठते आदित्य को पास जाता है आदित्य उत्तृत्त करता है उसे आदित्य पास पहुंचता है आदित्य जाते वृष्टि आदित्य से वृष्टि होती है वृष्टि से अन्न अन्न से यज्ञों अपर्व सर्म सम यज्ञ भ यज्ञ क्या है अपूर्व वा है अपूर्व वा कैसे होगा कर्म समुद्व कर्म समुद्व कर्म उत्पत्ति कारण कर्म से अपूर्व उत्पन्न होता है ऋत्व यजमान से व्यापार है कर्म कर्म ही ऋत्व यजमान का व्यापार ऋत्व ब्राह्मण करता है यजमान ब्राह्मण दक्षिणादि उनको देता है कर्म कराते है तो उनका व्यापार हो कर्म कर्म तथा समुद्र को कर्म समय पूर्व ऐसा पूर्व उत्पन्नता त्रि देवताध्यान पूर्वक तदुद्देशन प्रहीपूर्वता रश्मिद्वार्य आष्ट्याम प्राप्त गृहवाद्यान्न भाव आ संस्कृत शुक्र सुनित रूपेण परिणता प्रजाभाव प्राप्त तरह तो तो अग्नो ये देवता पूर्वक जो आहुति प्रदान करते हैं देवता काम देवता मन साध्याय बसट करीशन इसे देवता का ध्यान करने के कहा देवता का ध्यान पूर्वक तदुद्देश्य प्रहित आहुति प्रदत्त दिया गया जो आहुति अपूर्वता वो होती सूक्ष्म रूप से अपूर्व को प्राप्त करगी रश्मि के द्वारा रश्मि द्वारा ना आदित्य आदित्य के पास चल जाता है वहां से बृष्टि आत्मा न पृथ्वी प्राप्त बृष्टि रूप से पृथ्वी आ जाती वो फिर पृथ्वी करके ब्री आवाद अन्न भाव में आपद फिर अन्न को प्राप्त करता है वृहदी अन्न हो जाता है और संस्कृत उपभोक्ता संस्कार करके पका पाक करके खाते है जो भोजन करते फिर उससे रसा अधिक्रम ऐसी शुक्र सुनिच्तर रूप से पुरुष में शुक्र स्त्री में सुनिश्चित रूप से परिणत होते परिणत होकर के गर्भ में फिर गर्भ होता है, प्रजा हाँ को प्राप्त करता है इसी प्रकार प्रजा जगत चक्र यज्ञ कर्म सम का है अयुतम यज्ञ तो स्वयं कर्म है वो कर्म से कैसे कर्म बनेगा सस्य सो भवी कारण तो ही यज्ञ कर्म है कर्म से कर्म बनेगा ये तो नहीं होगा इसलिए कहते कर्म का अर्थ व्यापार को कहा गया कर्म और यज्ञ कार्य किया अपूर्व द्रव्य देव तो सत्वार चकार ऋत्व यजमान च व्यापार च दिया है चकार से द्रव्य और देवतालन ऋतु यजमान का व्यापार है देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग होता है याग तो किसी देवता के लिए द्रव्य त्याग करने के लिए द्रव्य आवश्यक देवता का चिंतन ध्यान देवता भी आवश्यक उनको संग्रह करने के लिए चौद्यागत तो देवता का जुमाना है चौ व्यापार द्रव्य देवताते है देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग होते है उसमें ऋत्वी व्यापार हो जुमान का व्यापार करके बताया और वह कर्म से अपूर्व होता है यपूेतु कर्मोत्त कर्म से पूर्वता यज्ञ कर्म सोद यूक कर्म सुख अपूर्वहेतुकर्म तत्क चैत्यवंदना कि अग्निहोत्रादी सन्देहान प्रत्या तो कर्म कौन सा कर्म ही कुछ लोग प्रमाण नहीं लेकर के अपने आप चैत्य कुछ स्तूप बनाकर बंधन करते बहुत लोग नास्तिका वेद निंदा का अपने आप को चैत्य बंदन कहते उसको लेना है अतः वेद के द्वारा प्रतिपाद्य अग्नि उपादी लेना है ये संध्यान प्रति संध्या करने के प्रति कहते है तक कर्म कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं ब्रमाक्षरभव तस्मागत ब्रह्म निज्ञे प्रतिष्ठित कर्म ब्रह्मोद्भव विधि ब्रह्मो एकार्थ अर्थ वेद उद्भव यमण तत्कर्म ब्रह्मोद्भव वेद से वेद उसका कारण वेद से ही कर्म की उत्पत्ति है वेद में ही कर्म का प्रतिपादन विधान किया गया कर्म ब्रह्मोद्भव विधि ब्रह्म वेद उद्भव कारण यश्य वेद ही प्रमाण वेद ही कारण वेद से उत्पन्न होता है कर्म वेद के द्वारा बीत है ऐसा कर्म है जिससे अपूर्व होता है ब्रह्म वेद कहाँ से होगा ब्रह्माक्षर अक्षर सम ब्रह्मा ब्रह्मा अक्षर सम अक्षर है ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म शब्द का वेद वेद अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ अक्षरम यस्य। अक्षर है शुद्ध ब्रह्म परमात्मा अक्षरे ब्रह्म परमात्मा समुदव वे कारणम यसे परमात्मा से वेद उत्पत्ति परमात्मा ही वेद उपदेश करते है तस्मा सर्वगतम ब्रह्म इसे सर्वगत है ब्रह्म वेद परमात्मा से उत्पन्न हुआ वेद सर्वगत है नित्य तो नित्यम यज्ञ में प्रतिष्ठित सर्वाथ प्रकाश के वेद इसे सर्वगत सब अर्थ को प्रकाश करने वाले वेद है सर्वा सर्वगत वह नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है यज्ञ प्रतिपादन करता है वेद कर्म कांड यज्ञ में प्रतिष्ठित है वेद टीका किमित कर्म ब्रह्मोद्धवत्तम उच्चते सर्वस्व तद्भवत्व अविशेषा इतिहास क्या कर्म ब्रह्मोद्व विधि ब्रह्म से कर्म उत्पन्न वो ब्रह्म से तो सब कुछ उत्पन्न हुआ सारा जो ब्रह्मांड है तो कर्म को ब्रह्मोद्धव क्यों कहते सर्वस्व तदुवि समान है तत्प्य ब्रह्म ब्रह्म उद्धव वो ब्रह्म से उत्पन्न सब कुछ है तो कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न क्या जरूरत है इसलिए कहते हैं ब्रह्म ब्रह्म से कर्म कर्म कारण उत्पत्ति जानी जानो ब्रह्मतरी ब्रह्मतरी जानोतरी वेदाख्यम वेदे त्रेदाख्य अनाधन आदि निधने आदि निधन अनाधनख्योग तो ब्रह्म है, है त्रेदाख्यम अभव अक्षर ब्रह्म पर उत्पन्न होता है अनाधन अंतरहीतने वेद और शब्दात्मक ही युमान सब लोग को नित्य कहते व्याकरण में तुम्हें शब्द नित्य है न्याय के कहते शब्द प्रथम उत्पत्ति द्वितीय क्षण में स्थिति तृतीय क्षण में नाचो क्षणिक मानते कि वेदांत में निश्चय क्या गया ब्रह्मो क्षणिक वेद शब्दात्मक वेद क्षणिका नहीं जैसे न्याय के लोग कहते न्याय के वो तो ध्वनि को लेकर कहते ध्वनि के द्वारा वर्णों की अभिव्यक्ति होती वो वर्ण नित्य है तो नित्य होगा तो जैसे मीमांसा कर लोग व्याकरण लोग को कहते वर्ण नित्य है तो ब्रह्म नित्य है ब्रह्म से बिना कितने शब्द नित्य है ये तो वेदांती विरुद्ध तो है वेदांत लोग तो नित्य है कि ब्रह्म है उससे अत्य कोई नित्य नहीं तो वेद भी नित्य नहीं तो फिर न्याय मत जैसे क्षणिक होगा क्या क्षणी भी नहीं जैसे आकाश आदि सृष्टि के प्रारंभ में आकाशवादी उत्पत्ति होती प्रलय काल में आकाश का लय हो जाता है इसी प्रकार सृष्टि काल में वेद की उत्पत्ति होती और वेद इतने तवर रहता है फिर प्रलय काल में लय होगा शब्द आत्मक शब्द ऐसे नित्य नहीं जैसे मीमाश लोक होते ब्रह्म के समान नित्य नहीं और न्याय की मत के अनुसार तृतीय क्षणि क्यों नहीं है किन्तु आकाश जैसे नित्य है आकाश जैसे सृष्टि काल में उत्पन्न होता है प्रलय काल तो रहता है वेद भी का प्रकार से टी काल तो से प्रलय तो रहता है इस प्रकार दीर्घ काल ब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न परमात्मा से निश्वास जैसे अनायास निकलता है ब्रह्म पुनर्वेदाख्यम अक्षर समीका अक्षरात्मा वेद से पुनः अक्षर वेद सकाश आदि वो समय न संभवती संद्वाव। ब्रह्माओं को कहते ब्रह्म तो शब्द अक्षरात्मक है ब्रह्म वेद वो फिर अक्षर से उत्पन्न होगा अक्षरों से अक्षर की उत्पत्ति वेद है शब्दात्मक अक्षरात्मक वेद है उसको फिर कहते अक्षर समुद्र हो ब्रह्म अक्षर शब्द है ब्रह्म हो गया वेद जो की शब्द बननात्मक है वो फिर अक्षर से कैसे उत्पन्न होगा अक्षरे भैस का समुद्र उत्पत्ति न समझती संख्या यहाँ अक्षर का परमात्मा रहना क्षरभवे अभवस्थक्षरसम वेद परमात्मा परमात्मा परमात्मा ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म यस्य वेदस्य वेदस्य कस्य वेद अक्षरसम टीका अक्षरमें अक्षरी ब्रह्म अक्षर ब्रह्म जो ब्रह्म परमात्मा का भोगती तो अक्षर ही ब्रह्म होगा से अक्षर कैसे होगा तो ब्रह्म ब्रह्मश् मुक्त में स्मरती को ब्रह्मश् तेदस्या पौरुष्वाद प्रमाण सन्देहा कथम तदुक्तम अग्नोत्तराधिकम कर्म निर्धारित शक्य थे ब्रह्म शब्द वेद कहा गया वेदी परमात्मा उत्तम हुआ परमात्मा से वो तो पौरुष हो गया पौुष वाक्य में प्राण्य का संदेह होगा ये प्रमाण अथवा नहीं कथम तदुक्तम तदम तो वेद के द्वारा कहा गया तो नहीं तदुक्तम तेन वेद तदुक्तम अग्नोत्र कर्म निर्धारित शक्य निश्चय कैसे होगा ये प्रमाण करके ऐसे संक्राम से करते यहाँ यक्षात परमाख्यात अक्षरात पुरुष निश्वास वमुग्रतम ब्रह्म तस्मा सर्वाथ प्रकाशकर्वगतम यह वेद साक्षात परमात्मा ख्यात अक्षरात अक्षर का परमात्मा साक्षात परमात्मा से ब्रह्म वेद उत्पन्न हुआ कैसे उत्पन्न हुआ पुरुष निश्वास के निश्वास प्रसाद जैसा अनायास ही है इसी प्रकार ये वेद परमात्मा से अनयासा आदमी परमात्मा वेद का उपदेश करते सर्वर्थ प्रकाश होता है सर्वगत सब विषय को, सर्व को प्रकाश करने वाले सब साधन साध्य भोग मुख्य विषय का अर्थ प्रकाश करने से ब्रह्म वेद सर्वगत कथम से तज्ञ प्रतिष्ठित यदि सर्वगत है तो यज्ञ प्रतिष्ठित क्यों सर्वगत है सर्वगत होती विशेषाई बात ये सर्वते यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है किशोर कोई विशेषता नहीं सन नित्य सदा यज्ञ विधि प्रधान यज्ञ प्रतिष्ठित सर्वगत है सर्वाथ प्रकाश कौन से, से? अन्य पर भी यज्ञ विधि प्रधान स्वाद वेद में यज्ञ विधि प्रधान वेद बहुत यज्ञ कर्म का विधान कौन से यज्ञ में स्थित है यज्ञ का ही प्रतिपादन मुख्य करते श्लोक बोला वेद तो तो में अच्छे महत्वभूत निःशेषितिग्वेद सावेदरांग पर निःश्वास निखला जी ब्रह्मेद वेद परमात्मा से उत्पन्न हुआ निश्वास वनाश सर्वार्थ प्रकाश को सर्व्रत कहा यज्ञ प्रधान यज्ञ विधान किया इसे यज्ञ प्रतिष्ठित अतः यहाँ धर्म कर्म जो कहा गया चैतन नहीं वैदिक कर्म ये करना चाहिए अधिकारी को अधिक अधिकृत अध्ययन आदि द्वारा जगत चक्रम अनुवर्तन ये कहा गया जो अधिकारी वेदा अध्ययन करे अध्ययन अर्थ ज्ञान के द्वारा फिर कर्म अनुसरण कर जग चक्रुवर्तन जग चक्र का अनुवर्तन यज्ञ आदि से वृष्टि आदि होकर के अन्न हो करके प्रजा है ऐसा करना चाहिए अन्यथा ईश्वर आज्ञा अतिलिन है तस् प्रत्यय से ईश्वर की आज्ञा है वेद शास्त्र उसका जो उल्लंघन करता है पाप होगा तत्य एवं प्रवर्तितं प्रवर्तितं चक्रं चक्रं नानुवर्तयति नानुवर्तयति वर्ति चक्र चक्र नावर्तयती युवती अगायुरीमुरी सजीवती एवं जगत चक्रम प्रवर्तित ईश्वर ईश्वर ने ये जगत चक्र का प्रवर्तन कराया वेद के वेद से यज्ञ प्रतिपादन यज्ञ से कर्म से अपूर्व अपूर्व से दृष्टि इस प्रकार वृष्टि से अन्न अन्न से प्रजा ऐसा प्रवर्तन कराया ईश्वर ने यह न अनुवर्त है जो यहाँ उसका अनुवर्तन नहीं करता है कर्म में अधिकारी जो कर्म नहीं करता है जो चक्र चक्र का कारण है यदि नहीं करता है सघायु हो और कह पाप आयु वैसे पाप जीवन बस पाप ही पापी, पापी है। इंद्रिया आराम हो इंद्रिया में आराम इंद्रिया विषय होकर व्यर्थ जीवित रहता है यदि आगे पुण्य नहीं करता है कुछ कर्म नहीं करता तो उसका जीवन है व्यर्थ है पशु पक्षी भी काफी कर रहते पिता बच्चा पैदा करते सोते, सत्या मनुष्य हो गया तो उसके बराबर हो गया व्यर्थ हो गया एवं तथम इस प्रकार ईश्वरे प्रवर्तित क्या ईश्वरण वेद यज्ञपूर्वकम जगत चक्र प्रवर्तित वेद यज्ञ पूर्वक जगत चक्र की प्रवृत्ति ईश्वर ने कराई न अनुवर्त यह लोक में जो कर्म में अधिकारी होकर सन वो अघायु हो अघम आयु ये अघम कार से पाप आयु कार से जीवन में से सोयु होकर जीवन उसका जीवन पाप ही बस पाप ही करता है इंद्रिय राम इंद्रिय आराम य इंद्रिय से आराम तो आरामन आक्रीडा विषय सेवन करना विषय में ही क्रिया करता है इंद्रियो के द्वारा स इंद्रिया राणु इंद्र ऐसे विषय सेवन करता रहता है कर्म नहीं करता है मोगम पार्थ से जीव थी टीका नहीं न कर्मण मनारंभा नष्कर्म कहा गया इत्यादि को उपसार करते है तस्माद यही इसका उपसार हुआ और अधिकृत न कर्तव्य कर्म इतना प्रकरणार्थ वहाँ से आरंभ हुआ था न कर्मणाम स्कर्मियों पुरुषों व स्मृत न चाहनादे व सिद्धि में समाधिक छो कहा गया था आरम्भ किया गया था उसका प्रकरण भी समाप्त होता है ये उपार करते अज्ञानी जो अधिकारी है कर्तव्य में कर्म कर्म करना चाहिए करे ये प्रकरण कार्य ठीक है जगत चक्र प्रागृत प्रकार अनुवर्तन अनुवर्तन न छुटेगा अनुवर्तन ब्रथा जीवनम अवसाधनम यहाँ जगत चक्र जो पहले कहा गया आदित्य जाए थे बृष्टि वृष्टि अन्न प्रजा प्रागृत प्रकार अनुवर्तन जो नहीं करता है कर्म करके कर्म के दर नहीं करता है बृथा जीवन व्यर्थ जीवन अवसाधन पाप साधन पाप करता है पाप का साधन उसका जीवन है तस्त जीवता निहतम कर्म कर्तव्य जीवित जरते नित्यकर्म अवश्य करना चाहिए यदि अधिकृत न कर्तव्यमे कर्म तभी किमीति अज्ञान विशेषते अधिकारी कर्म करे तो अज्ञ क्यों कहते ज्ञानी भी करे ज्ञान अनुष्ठे न कर्तव्यमें ज्ञान अनुष्ठे भी, भी कर्म करना चाहिए अधिकृत भी तो अधिकारी इति आसंके पूर्वतम अनुवादी पहले कहा था फिर उसका अनुवाद करते प्राग आत्मज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति आत्मज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्ति के पहले चादर थे न आत्मज्ञानिष्ठा प्राप्ति योग्यता के लिए आत्मज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्ति के लिए कर्म योगानुषान कर्म अनुष्ठान आवश्यक करना चाहिए अधिकृत न अनात्मज्ञान कर्तव्य में त्ञानी अधिकारी है कर्म में कर्म करे कर्तव्य एक कहा न कर्मणा मनारंभा इत्या आरंभ करके शरीर अत्र कर्म नक इतव मनते कर्म कर प्रतिपाद्य आगे का यज्ञ अर्थात कर्मोन लोक एम कर्म बंधन इत्यादि का आगे और मोघम पार्थ सजीवते यहाँ तक ग्रंथ से प्रासिकम अधिकृत से अनात्म विद कर्मानुष्ठान बहु कारण मुक्तम तोष संकीर्तन करता वहाँ से यज्ञ तो कर्म होने तरह एवं कर्म वहाँ से लेकर के अभी तक बहुत इस ग्रंथ ऐसी प्रसंग ऐसी अधिकारी कर्म नहीं करे तो अनात्म विदुष्ठाने बहु कारण कर्म करने के लिए बहुत कारण कहा गया और नहीं करे उसके तो, पाप मुघा व्यस्त जीव अधिकार दोष किया गया ठीक है न नहीं ज्ञान कर्म विरोधाज ज्ञान विषय कर्म करतुम शक्य ज्ञान कर्म विरोध है इसलिए ज्ञान कर्म नहीं कर सकता है तथा चनात्मे चित्त शुद्धि आदि परम्परा ज्ञान कर्म अनुष्ठेय प्रतिपादित अज्ञानी अनात्मज्ञ ज्ञानी अनात्म के लिए कर्म करे कर्म से कैसे ज्ञान होगा चित्त शुद्धि आदि परम्परा ज्ञान कर्म करे फल चारहित होकर अंतग्रम शुद्धि अंतग्रम शुद्धि होने पर विवेक बरग्ञादि होकर ज्ञान प्राप्त करेगा तो ज्ञान परंपरा से हो कर्म से कर्मन से कर्म अनुशन ये प्रतिपादन किया गया तरह यज्ञार्थादि यज्ञ अर्थाद इत्यादि की किम यदि कर्म करने के लिए कहा गया यज्ञ अर्थात कर्म न तो लुक कर्मबंधन क्यों कहा बीच में विराम नहीं जाए तरह यज्ञ अर्थात इत्यादि किमर्थम नहीं त्र ज्ञान निष्ठा प्रतिपाद्य कर्म लोक कर्म बंधन ज्ञान निष्ठा नहीं कही गई कर्म निष्ठा तो पूर्वत्थ नात्र वक्तव्य निष्ठा पहले कही गयी फिर ज्ञान अर्थात कर्म अन्यत्रोकर्म बंधन क्यों कहा गया ऐसा संक्रमण से वृत्तम अर्थांतरण अनुबे अनुवाद करते ये प्रतिपादन करने के पश्चात यह बहुत ग्रंथ के द्वारा यज्ञ अर्थात कर्मोन्नत से लेकर मोहम्म पार्थ सजीवती ग्रंथ से अधिकृत अज्ञानी कर्मुस करे इसके लिए बहुत कारण कहा गया प्रसंग प्रासिक कर्म कर्तव्यता उसी प्रसंग के प्रासिक प्रसंग छाया अज्ञानी कर्म करे ये प्रसंगता उसी कर्म प्रसंग से कहा गया अधिकारी अज्ञानी कर्म कर्मानुषण करे इसलिए बहुत कारण कहा गया और नहीं करे तो दोष संकीर्तन क्या है बहु कारण क्या है ईश्वर प्रसाद देवता प्रीति इत्यादि कर्म करने के ईश्वर प्रसाद देवता प्रीति अंत शुद्धि ज्ञान प्राप्ति फल इत्यादि ज्ञान निष्ठा प्राप्ति की योग्यता ये सब कुछ उसका कारण है और बहुत दोष संकीर्तन नहीं करें तो क्या दोष संकीर्तन क्या देव दत्ता न प्रदाय स्तने लेकर के मौकम पार्थ से ये सब उद्दोषा कीर्तन किया गया ओ स्